माँ की बातें स्वामी अरूपानंद आठ जून उन्नीस सौ तेरह माँ का पुराना मकान श्री सुरेंद्र भौमिक तथा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद घोष आए हैं आज शाम को वे लोग वापस लौटेंगे सबरे स्नान के पश्चात वे श्रीष्टि माँ को प्रणाम करने गए माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बैठने को कहा दो एक बातें कह सुरेंद्र बाबू ने माँ से पूछा माँ ठाकुर की पूजा करते समय मन में एक बात खटकती है जैसे किसी को यह विश्वास है कि उनके इष्ट देवी और ठाकुर एक हैं पर ठाकुर की मूर्ति में इष्ट देवी की पूजा करके जब विसर्जन के समय जब तत्प्रसन्न प्रसादान महेश्वरी कहा जाता है तब एक खटका सा लगता है माँ साह्य पर बेटा वे ही महेश्वर हैं और वे ही माहेश्वरी भी वे ही सर्वदेवमय हैं सर्व, है, सर्व बीजमय हैं उनमें ही सब देवी देवताओं की पूजा होती है उन्हें चाहे महेश्वर कहो अथवा महेश्वरी एक ही बात है सुरेन बाबू माँ ध्यानवान तो कुछ भी नहीं होता माँ वह भले न हो पर ठाकुर के चित्र को देखने से ही होगा ठाकुर काशीपुर में बीमार थे लड़के पारी पारी से वहाँ रहते थे गोपाल वहीं था ठाकुर को छोड़ वह एक दिन ध्यान करने बैठा था बड़ी देर तक ध्यान करता रहा गिरीश बाबू ने आकर सुना और कहा आंख मुंद कर वह जिसका ध्यान कर रहा है वे यहाँ रोग सैया में कष्ट पा रहे हैं यह कैसा ध्यान है उन्होंने गोपाल को बुलवाया ठाकुर ने उसको पैर दबाने के लिए कहा और बोले पैर में दर्द है इसलिए क्या तुझे पैर दबाने के लिए कह रहा हूँ यह बात नहीं तूने बहुत किया है पूर्व जन्म में इसलिए कह रहा हूँ उनका दर्शन करना उसी से होगा श्रीन बाबू माँ नियम के अनुरूप तीन समय जब करना सब समय संभव नहीं हो पाता है माँ भले वह ना हो पाए स्मरण मनन रखना जब संभव हो जब करना कम से कम प्रणाम तो कर ही पाओगे दुर्गा बाबू माँ भोजन के बारे में क्या क्या नियम पालन करना चाहिए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 उससे क्या होगा माँ माँ तो क्या करोगे काम के समय सब करना पड़ता है ठाकुर को याद करके पीना काम के समय उसमें से दोस्त नहीं होता जो लोग कामकाज में लगे रहते हैं उसको यह सब मानकर चलने से भला कैसे होगा माँ सब समय हर किसी के हाथ की वस्तु खाने के पक्षधर थी ऐसा नहीं लगता जयराम बाटी में एक दिन उन्होंने इस प्रसंग में ठाकुर की बात का उल्लेख करते हुए कहा था ठाकुर कहते थे अरे मैं तो अभी ही मोची मेहतर सभी के हाथ का खाकर आ सकता हूं, इसलिए क्या तुम लोग सभी से सबको मिलाकर एक कर दोगे माँ की अंतिम बीमारी के समय जब उन्हें डबल रोटी देने की बात हुई तो माँ ने कहा बेटा मेरे इस अंतिम काल में मुझे अब मुसलमान के द्वारा छुई हुई चीज मत खिलाओ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 भोजन पकने पर ऐसा भी होता है कि दो लोग पहले अग्रभाग भाग खा कर चले गए बाद में वही भोजन परोसा जाता है उसे भोग लगाने में दुविधा होती है माँ संसार में तो वैसा होगा ही हम लोगों को भी तो होता है पर मैंने यह भी देखा है कि जयराम बाटी में घर के लड़के बच्चे यदि भोग के पहले खाने की बात कहते तो वे धमक देकर कहती अभी कैसा खाना भगवान का भोग लगा नहीं है अभी नहीं एक दिन मामा को काम से सवेरे जाना था मां ने उनके लिए अलग से पका दिया पर ठाकुर के भोग के लिए पकाया हुआ अन्न उन्हें नहीं दिया एक दिन वे उद्बोधन में ठाकुर के लिए फल छील रही थी कि माँकू के बच्चे ने फल खाना चाहा मां ने उसे देने के पहले ठाकुर को दिखाया निवेदित किया फिर उसे दिया अंतिम बीमारी के पूर्व जब माँ बीमार पड़ी थी तब उन्हें बहुत समझा बुझा भोग के पहले खिलाया गया था पर उन्हें भोजन को ठाकुर को भोग लगा कर खाया दूसरे दिन भी उन्हें भोग के पहले भोजन दिया गया पर वे अब आई अब आई कह कर टालती रही और जब वे खाने बैठी तब तक ठाकुर को भोग लगाया जा चुका था इधर ठाकुर का भोग भी हो गया और माँ ने खाना प्रारम्भ किया दूसरे दिन ठाकुर का भोग होने के पश्चात ही देखने को बैठी